श्या <laughs> श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय मारवास आश्रम की जय परम पूज पंडित बाल महाराज की जय श्री वाय हरि तो तो श्री गोल जय जय गोपाल जय जय गो जय जय राधा रमण हरि को यास् तमन गुतम वाग्मे ममकं जगतेवति विस्सा विसर्गार नवलक्षण लक्षणं श्री उवाख्यं परणाम जगत्धाम नमामि तर्भि यस्य प्रलेये आप्रवत् पस्य हरि पदकम बन्दे श्री चैवने दिवस्यो वंदे हम श्री गुरु श्री शीद उत्पत्तवलं श्री गुरु श्रेष्ठाय नमश्च श्री रूप अमृत साक्षी जातमु सहदर राहुना आम नितंतम संडीमा साध्वी तम साधु तम परितर्षेतम श्री कृष्ण चेतन देवम श्री राहा कृष्ण पारं सहगल लयताश श्री विशाखा अमृतानुष्ठ आजानुलंबित भुजों कलकाम दात शंकित नई कपितर होकर बुलाया ताप्शो विष्णु भरोत युवरो युग धर्मालोक बंदे जगत में क नारायण उसके दिन श्रीमान देवी शास्त्री में आसन प्राप्त हो जल्दी रहे श्री राधा प्राण बंधों चरण कन्दी और केश शिशात की दुनिया या साध्या प्रेम सेवा चरित परिंदा लोगों की दुनिया सास्या प्राप्त यमतं पर्थिया कुमार ना मानुषी पशु सेवा भाग्य अमराज भोपाल नहीं कितने चलता नैतिक तस्सीमोंगी, वंशाकर्य प्रदेश, कृपास मुख्य एवं जो ताना पालने भी हो, वैष्णवे भी हो, नमोनमं श्री सनातन प्रदुक्करण वराशी, एवं दुर्गति जनेहित दयालु को, ये भक्तियुग समय रखना स्वास्थ्य, श्री जी युगे कुरुमानुभवते दयांतरा, बुलंसुंदा बुद्धिहारीला लिंगी श्री शामानंद प्रभु की जय श्री श्री भावना सार संग्रह कृष्णदास स्मरण करते हुए महापुरुषों ने जो का दर्शन किया उसमार का स्मरण करते हुए उनके आधार पर में, दिला में निशान दिला। श्री, श्री ने स्वाधीन स्वाधीनता होकर के लिए आदेश प्रदान किया लाल जी को मेरे श्रृंगार को बिगाड़ दिया है उसको आप आप योग सुना श्री श्यादर उस समय आप जैसे ही परम उल्लास के साथ में क्रिया की ये जो अनुमति हुई उस अनुमति को प्राप्त करके उल्लास के साथ में जो श्रदार रचना करने के लिए प्रस्तुत हुए और तुल का लेकर के जैसे ही चित्रां कर रहे हैं चित्रांत करते समय पानी चक्र पेड़ जय भक्तरेखा बयासी वर्ष हो गया था प्रणाम करेंगे क्या आई है कि शाम के के हाथ चक्रे चित्रकारी करते समय हाथ कहीं काम रहा यदि बकर रेखा और उस समय रेखा सीधी नहीं आती है यदि टेढ़ी बनती है तो और रेखा को पुरुषार्थुस् के लिए उसे बिताते रहा और इस प्रकार उनके श्रेयर्श प्राप्त करके अपनी रोमांचित्रिया को सोच प्रदान कर विराजमान हुए तो चित्रन बिलुम्बन जो चित्र बना है उसको बिताते हुए क्षस्थल के ऊपर जो तो बनाना चाहते हैं वो तो अभी मन के अभी नहीं बन रहा है इसलिए उसको बार बार बिताते हुए शिवप्रिया के श्र का स्पर्श करते हैं जो अपने रसद कुंज है उस रसदुंज का आप स्पर्श करते हुए शीर्षा चंदर आप विराजमान हो मानो आरषि के हृदय में जो काम की अग्नि विराजमान है हाथ से बिठाते हुए उसको ही आप धो कर रहे हो उस अग्नि को हवा देते हुए विराजमान हो रहे हैं तो मंदिर स्मर अग्नि कामदेव की जो अग्नि है उसको ही धमकी उसको ही हवा हैं दे कर वह जला ही अर्थात धैर्य समाप्त कर दो का जो धैर्य ईंधन है, है उस धैर्य रूपी ईंधन को मैं समाप्त कर तो जल्दी से धैर्य ईंधन या समाप्त हो तो जाए ऐसा इसलिए मान लो शेह से बार बार जैसे हाथ का झाला आप उसको रोक रहे तो पे का तो बड़ा सुंदर तो हाथ की रेखा कभी टेढ़ी हो जाती है हाथ से खींची गई जो का से खींची गई रेखा वो टेढ़ी हो जाती है तो चित्र ब्रम पर उस चित्र को कहीं समाप्त करते हुए श्री प्रिया के के वक्षस्थल रूपी ऊपर जिस चित्र चित्र की रचना करना करना करना चाह रहे है, उसको सुहार करके अंकित करना चाहते है, चित्र करना चाहते है। और ऐसा लगता है मानो कामदेव की अग्नि उसको ही आप धोख रहे हैं हवा दे रहे हैं और प्रिया के धैर्य रूपी ईंधन को ही मानो जला देना चाहते हैं है को है उत्कंठा की भी वृद्धि तो वो कार्य एक साथ कर रहे हैं तो एक क्रिया बहु अर्थ शुद्धा एक क्रिया से ही बहुत से अर्थ जहां हो जाए। वो अनेक अर्थ शुद्ध करने वाली हो जाए इतना बढ़िया दृष्टांत तो नहीं है परंतु बट्स विदोरी वो वाली जो तो कहावत है वो यहां पर लग रही है ये इस तरह से आप वो एक क्रिया के द्वारा बहुत सी क्रिया उनको जैसे पूरा तो ईंधन को को जलाना है श्री प्रिया उनके हृदय में प्रेम को बढ़ाना है और चित्र बहाने के वाले श्री प्रिया के शीन का स्पर्श करना इन सब में विक्त होकर के विशेषाचंद काम आज सोल्लासन उ पे को अनुप वैभव श्री कृष्ण उनको अनंत अनंत वैभवों से अविकल मारे सजाया श्री श्यामचंद्र के हृदय में अनेक अनेक भावों को काम देने तो काम हम माने वृद्ध में करता है प्रेम उस प्रेम में ही तम अवकल्प श्री कृष्ण की वेशर बे, में बेश कृष्ण को प्रवृत्त किया और श्री कृष्ण वे आज अपूर्ण रूप से श्री प्रिया का श्रृंगार करे तो काम कम अवकल्प श्री काम ने कृष्ण को उस समय निमित्त बनाया कृष्ण के माध्यम से को अनंपय अवकल्प बने रचना। तो श्री कृष्ण के द्वारा कामदेवी ही मानव को बनाता है और उस वेश रचना में कोई न तो कोई चित्रकारी में कोई त्रुटी रखता है यद्यपि अन्य वैभव ही कामदेव अनुप वैभव वाला है पर अन्प वैभव से युक्त होकर ही वह श्री कृष्ण को आज अवकल्प माने माध्यम बना करके माध्यम बनाकर करके काम में प्रवृत्त अवकल्प काम ने श्री कृष्ण को माध्यम बनाया अनर्थ वैभव जो स्वयं ही अनंक वैभव से युक्त है और उस अन्य वैभव से युक्त बना रहेगा सदियों विधायक अन्य स्थल स्थिति और उन्होंने कामबेर में ही सद्य मैंने तुरंत ही चित्रकारी को अवकल्प को अवकल्प चित्रकारी उस चित्रकारी को अन्य स्थल स्थितम स्थल पर स्थित बढ़ाया कामेर ने वाले श्री को माध्यम बनाया और उनके माध्यम से जो जो अवकल्पना की जा रही है चित्रकारी की जा रही है उस चित्रकारी को अनियत स्थल स्थित विधायक अनुचित स्थान पर स्थित प्रकट किया अर्थात चित्र जैसा बनाना चाह रहे थे मन मुताबिक वैसा चित्र नहीं बना ये कहने का बन रहा है तो काम ने ही प्रेम है श्रीअंगलक के रूप के ऊपर सुंदर जिस चित्रकारी को अंकित करना चाह रहे थे वो उनके मन आई हुई चित्रकारी नहीं बनी है ऐसी स्थिति में कभी वे उसे पूरा पूरा मिटा कभी कुछ बना रहे हैं पर उसमें से कोई रेखा अलग निकाल करके उसको संस एक नई रचना देती है बना रहे थे कुछ कुछ टेड़ी हो गई टेड़ी हो गई तो उसको ही कोई गुंडी की कोई सुंदर पुष्प की जो कहीं, कहीं पुष्प की कहीं कली की कोई भी रचना उसको ही बनाती है तो निम्जमा ने कभी फूल मिटाते हैं कभी उसी रेखा को एक नई चित्र कला के रूप में संसृष्ट करते हैं और कभी बिखंड कभी आधा पर्दा मिटा करके अधूरा मिटा करके उसे एक नया आकार देने का प्रयास करते हैं तो ऐसे किया जाता है कि कभी पूरा मिटाया जाता है कभी कुछ बन रहा है उसमें से कुछ बना दिया, कहीं से कोई अलग से उसमें कोई डंडी निकाल ली निकाल ली, उसमें नई पत्ती बना ली कहीं ढुंडी बना दी कहीं नई कली बना दी कहीं पुष्प बना दिया कहीं और तो बना दी तो ये अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा वह हर किस वस्तु को किस तरह से प्रस्तुत करता है तो निम्च मन पूरा मटा करके संस्य कुछ बना रहे थे उसको कुछ रचना करके और विखंड और कभी आधार बता करके फिर अलग से आधार बना करके खंडशाह में उल्लास सहित उन योज सरकार को तो ही आनंदित कर दिया तेन किस प्रकार से सोल्लासन उभव उल्लास पूर्वक दौर को अपन रूप से और तो उनको आ, काम हमारे काम से, काम हमारे काम के द्वार करता है श्री कृष्ण को माध्यम बनाया और कृष्ण के माध्यम से अवकल्प माने वह अल्पना वह चित्रकारी श्री प्रिया के श्री रंग बक्षोज रूपी अलग के ऊपर चित्रकारी को करवाया अनर्प वैभव श्री शाम सुंदर में अनर्प वैभव विराजमान है अद्भुत वैभव विराजमान है चित्र कलाजमान है सद्यो स्थल यद्यप यद्यपि सुंदर के द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती है पर अन्य स्थल चित्रों को उन विमो को पर स्थित कर देता है उन से कहीं हो जाती है होकर के जो उनको मन नहीं भाता है तब उसको कभी निमुज्य पूरी तरह से वे बिताते हैं कभी संस कुछ बना रहे थे उसमें नई सृष्टि करके नई रचना उसमें करते हुए कभी विखंड कभी उसको आधा मिटा करते हुए और कभी खंडशाह कभी किसी एक, की करके, एक चित्र की एक बिंब की रचना करके आज इस रचना के माध्यम से ही उल्लास उभुषय श्री प्रिया और लाल दोनों को कामदेव भूषित कर रहा है प्रिया के तो श्रीअंग के ऊपर चित्रां हो रहा है इसलिए प्रिया को भूषित हो ही रही है और श्री शामस्तर भी से श्या उस चित्रकारी का दर्शन करके मनी मन में अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं तो कामदेव ने दोनों को भूषित किया तो मानो कामदेव ने दोनों को भूषित किया क्ष अलंकार जान बुझ करके उनसे अनियत स्थल स्थित उन चित्रों को बनाता है उनके द्वारा उन चित्रों को अनुचित स्थान पर या सम्यक प्रकार से मन भाई रूप में चित्त नहीं करा करके उनमें संशोधन की संभावनाएं रहता है सोल्लासन उभव अभुषय उल्लासपूर्वक दोनों को आभूषित करता है संधि करेंगे तो सोलासन में कर जाएगा, तो बन जाएगा, तो बन जाएगा। बन बन फिर ये है, मतलब ए को को आए, आई और पर ही के अब श्री प्रिया ने जो हुई उस को देखकर के लालजी में जो चंचलता की लहर आई उस चंचलता की लहर को जब सखियों ने देखा मंजरियों ने देखा तो उस समय चुपके से कोई बहाना बना करके श्री प्रियालाल को असुविधा न हो संकोच न हो इसलिए कहीं इधर उधर हो गए जितनी भी दासियां हैं दशाम चराय अभर शह किया आज दासियां है वे नेत्रों को प्रफुल्लित देख करके तो इनको देख करके कृतार्थ कृतार्थ इनको देख कर वे अपने अभिलाषाओं को चिरकार की अभिलाषा को आज प्रफुल्लित देख करके और मूर्त तो होती हुई देख करके वे से और अनूत होकर के पुनः तम सरकार को पुनः रमन करने की इच्छा में इच्छा से युद्ध देखा तो दासिश्चित उन दासियों ने जब प्रियालाल की उस शोभा शोभा का का दासियों ने जब प्रियालाल की इस दर्शन दर्शन किया उसका मूर्ता मूर्तमान बनाने के लिए उनकी आंखें जो कृतार्थ हो रही थी उसको ही मूर्त बनाने के लिए उसकी चित्र काल से इनके हृदय में अभिलाषा थी तो अपने की को मूर्त बनाने के लिए सरकार को करने करने की इच्छा करने वाला माने बहाने से सारोई के विचित की सब इधर उधर हो गई है निर्भोई क्रियालाल के सामने से हट गई है और कही बदल में जाकर के विराजमान और सुप्रियालाल को सेवा का परस्पर सेवा करने का सौभाग्य प्रदान कर रही है और उस रूप मार्ग का दर्शन करके स्वयं भी अपूर्व आनंदित हो तो इन दासियों ने इस तरह दुशांतार्थ का अपनी आंखों को चाह और उसे कृतार्थ बनाना चाह और श्री सरकार को रमण करने के लिए उस देख करके और माने बहाने से मिल सरवाई वे निकल गई या छिप गई दृष्टि से कुछ ओझन हो गई है बहाने से नहीं किसी से वे इधर उधर चली, और इस प्रकार परम सेवा प्रवीण होकर ये सेवा का अवसर प्रदान कर सखियों की ये बहुत बड़ी सेवा है जहां पराकाष्ठा का किया गया वहाँ तो पराकाष्ठा है विशेष रूप से की में की पराकाष्ठा पराकाष्ठा में गई है श्री क्रिया का अनुसार कराते हुए रास मंडल में क्रिया को स्थापित करना मध्यान्ह में श्री राधा में स्थापित करना ये एक पराकाष्ठा है या काल में रात्रि प्रदोष काल में श्री प्रिया को श्री रास मंडल तो में, में अभिसार कराना कराना या श्री में एक पराकाष्ठा है दूसरी पराकाष्ठा श्री प्रिया को अपनी सखी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करना या सखियों की परम्परक पराकाष्ठा तो यहाँ ऐसे अनेक पराकाष्ठाएं हो सकती है क्रिया आपको शाम के श्रेस्त्र में समर्पित करना ये समर्पित करने की पराकाष्ठा का करके करके ये सेवा इसका मिटल मंजिरीगढ़ चुपके से बदलना तो मिशे सरोने से बेसखी सब मिटल के निचित किसी मिशे माने पहाड़े से रमन करने की इच्छा पुनः रमन करने की इच्छा को तो माने समझ करके पहचान करके वे पुनर धन पूर्ण श्री मुखर सुबंध योगा अचुकने श्याम श्री वलता उस समय श्रृंगार करते करते ही दोनों की दोनों विफल हो गए श्री प्रिया जी में भी विफलता आ गई है और श्री शाम में भी विफलता आ गई है घन पूर्ण श्री मुखद्वंद योगा आय श्री योगा मुख्य सरकार के श्री मुख उस समय कहीं श्रीमुख होकर के विराजमान है अर्थात वहां श्री युवन सरकार अपूर्ण से मिलन प्राप्त करते हुए मुखा मुखी हस्ता हस्ती तंता दंती बक्सा बक्षी चरना चरणी करते हुए विराजमान हो रहे है उनको तो धारण करते हुए दंदा दखा हस्ते करते हुए वे श्री प्रियालाल जब आनंद विराजमान हो रहे हैं उस समय योगा मुखद्वंद श्री प्रियालाल इन दोनों में एक मुहकमल से मुकमल को तो जहां करते हुए स्वाद लेते हुए विराजमान हो रहे हैं चतुल श्री जुगल सरकार की भुज बल्ली वह भी अचुल हो रही है चंचल हो रही है इष्टभाषा और भुजाओं से बुजाएं माला से माला मिलाकर के मुख से मुक्कमल से मुक्म नयन कमल से नैन कमल अभर कमल से अभर कमल मिलाकर हुए जहां में हो रहे और माने तो दंदी नखा नखी मुखामुखी बक्षा बख्शी हस्ता हस्ती करते हुए जब घन हो करके मिलन प्राप्त करते हुए कर विराजमान हो रहे हैं उस समय ने से एक दूसरे को आवेष्ट करते हुए प्राप्ति हो रही है सखियों का यही परम धन है इसलिए ने इष्ट भाषण परम सुशोभित हो रहे हैं इष्टभाषण सखियों का यही इष्ट है क्रियालाल को मिला तो उसको प्राप्त करते हुए मनो आनंदित हो गए क्षण मन दर्द सत्या और ऐसे सखी न चाह रही है कि इस समय भले देर हो रही है पर कोई बात नहीं क्षण मन एक क्षण के लिए ही सही दर्द सत्या ये दोनों यदि विश्राम करते हैं तो कर लेते ले तो? तो एक क्षण के लिए किंचित किंचित किंचत्या शैद शय के द्वारा शब्द उन दोनों ने शर्मा कल्याण को प्राप्त किया सुख को प्राप्त किया उठकर बैठ गए हैं और बैठते है बैठते फिर से सो गए। इसीलिए बंगला की एक सेवा में ठाकुर को जगाने की सेवा में ये एक विशेष रूप से कही गुरुजन ये आदेश देते रहे हैं कि ठाकुर जी को झटके से नहीं उठाना चाहिए बहुत धीरे से उठा करके क्योंकि तो आदर्श में धीरे से उठा करके फिर शैया जी से सिंहासन के रूप में विराजमान किया गया इसे बहुत ज्यादा तेजी से झटके से नहीं क्योंकि झटके से उठाने में असुविधा होती है ये विचार भाव श्री ब्रह्माचार्य भाव भाव में असुविधा श्री कृष्ण भाव रूप में और भावरूप होकर के उन उनकी सेवा सर्वदा भावना के साथ में ही सेवा को एक कार्य काम बस किया उठाया बैठाया और और ऐसे समय तो समय तो कितनी नींद है कितने हुए बैठे बैठे बैठे झोंका खा रहे हैं और झों खाते हुए कहीं बैठे बैठे ही, जो, ही लेट भी, भी जाए तो शर्द मैंने दल सुख क्या एक क्षण के लिए थोड़ी सी क्षय कर ले भजन और इससे इनको सुख की प्राप्ति होगी करके सम्यो ऐसे ये श्रम भजम जे कल्याण को प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं तब तो ऐसी स्थिति में कौन मान दोनों को विषम के संख्या इसलिए अंग्रिजु उसको तल पे अंग्रिज मान काम कामदेब का एक नाम है अंग्रिजु विषम बाघ उनकी काम की पुष्प संय्या के ऊपर उस पुष्प संया के ऊपर दोनों हार गए हैं अभी पूरी तरह से खुली नहीं है इसलिए दोनों दोनों अमृतान दोनों दोनों संय्या जी के ऊपर ही स्वस्थ नि होकर के शिथिल गात्र होकर के आप विराजित है दोबारा छवि है जिसका सखीगण उधर हो गई छिप करके मंजिलों के आगे संकोच नहीं है सखियों के आगे संकोच है क्रियालाल परंतु तो दासियों के आगे संकोच नहीं है तो दासियों के आगे आवृत निरावृत किसी भी रूप में कहीं बहुत ज्यादा संकुच नहीं सखियों के आगे संकोच रहता है तो इधर उधर सखीगढ़ सामने नहीं है तो समय पंद्रह में, में धन भूण हो श्री प्रियालालो प्रेम के धन भूडा में प्रेम के आवेश में आक्रांत होकर के मुख द्वंद योदरा कवि मुखामुखी दंता दंष्ठावी पक्षा पक्षी हस्ता हस्ती करते हुए आप विराजमान हो गए हैं और चंचल जो है उन, उनसे बेस्टन करके वे को तो को बड़ी सुंदर शोभा उन प्राप्त हो रही है इष्ट भाषण मन चाहिए उनकी शोभा उनकी अभिष्ट संपत्ति उनको प्राप्त हो रही है ऐसे में श्री राधा कृष्ण क्षण दर सत्या एक क्षण के लिए किंचित करके करके प्राप्त हुए हुए किंच ऐसा विचार करके तो माने तल मी क्रियालाल दोनों के दोनों अंग्रेजों माने कामने की पुष्प श्या के ऊपर उस के ऊपर तिरंगा और पर, यहां पर फिर विकल्प के नच भी हाँ, भी श्री मिथुन जी की पक्षी रूपी सखिया है ये सब को पता नहीं लगे इसलिए रसिजन वहां पर या सखीरण अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार से इन युगल की बाबरी बेहरन में सहायता होकर के विराजमान श्री युगल की बाबरी बेहरन श्री श्री भट्टी के एक पद में बड़ा सुंदर किया कि श्री युगल सरकार की जो बिहार है वह बिहार बाबरी बेहरन है एक शार्थ एक शब्द, शब्द में में कितने समेट समेट के तो प्रियालाल उस में हो रहे, हो रहे। उस हो हो पागल समय जितनी भी सखीगण है वे अमित रूप धारण करके अमित सेवाएं अमित प्रकार से करती है जय श्री राम करते बोली है महा महापुरुषों की बोली है वर्णन किया गया सखीगणों की सेवा है वो सखी सखीगण अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से करती है तीन बार मंदिर तय करना जाकर के सखियों की सेवा उसका कुछ कुछ आवास हो सखिया अमित रूप धारण करती है फिर अमित सेवा करती है और अमित सेवा की एक एक सेवा भी अमित अमित प्रकार से करती ये ये जो सखिया है वो ही आए मानो शुभ पिक बन करके यहां उस रूप का दर्शन कर रही है और समझेंगे कि भाई उद्दीपन का का हो हो रहा है। का हो रहा है है की शोभा परंतु जो रसमें जितना गहरा टूबा हुआ, हुआ है वह उतनी ही गहराई के साथ पर तो पहुंच के जहां कहा गया शुभ पिक बोल रहे हैं शुभ कहते ही तासरी की जिनकी नाक है कहते ही सरी के जिनका कंध है भ्रमर कहते ही मयूर कहते ही मयूर शरीर के जिनके केश है सखियों की शोहा की हो ही रसिक जनों का अंत में दीर्घ दीर्घ तरह व्याय से शब्द का पूर्व हो जाए तो ये रस्तों की बोली है रस्तों की पद्धति है कि वे छिपाकर के रस का तो करते छिपाकर के रस्का वर्णन करते हुए यहां पर आप पक्षियों की बात कर रहे करें शुभ कुछ मयूर भ्रमर चकोर पोख ये सब उस समय एकाएक बोल में लड़ और ये चकोर पोख ये सब बोलते हुए मानो आज कह रहे हैं प्रिया लाल को सावधान कर रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभो अब ये सोने का समय नहीं है इस समय आप सो रहे हो और सो गए कहीं नींद आ गए तो फिर विलंब हो जाएगा प्रभात हो जाएगा इसलिए ये सोने का समय नहीं है हाँ आपका आके आग, अब कह रहे हैं अरे ये शैया तो पहले से ही बेरा बिकल हो रही है आपके व्योग को प्राप्त करने के लिए की कल्पना करके कि मुझे होने वाला है विचार करके ये संय्या दूर आके या दुखी हो रही है अब इस शैया के इस दुखी शैया इसका अब आप सेवन क्यों कर रहे हो पहले तो से ही विरह में बिकल हो रही है और विरह बेहद जो है वह विचार करते हुए कि हाँ, श्री प्रियालाल की सेवा सामग्री में मैं असमर्थ हूं और मेरा ये सेवा करने का समय पूरा हो गया है और श्री प्रियालाल दोनों गोष्ठ में पधारेंगे इसलिए ये विरह विकल होते हैं तो विरह बिकले आ शहिया ये शैया पहले से ही बेहद है संभावना दोनों दोनों अपने अपने ये दुखी हो रही है इसलिए सेवा करने में सेवा करने में अब इस शैया का अत्यंत उत्साह नहीं रहा है वो जानती है कि अब मेरी सेवा का समय संपूर्ण हो गया और मुझे सेवा का अब और अवसर नहीं मिलेगा इसलिए इस दुखी को जो पहले से दुखी है थोड़ा सा सुनने करके और क्यों दुखी कर रहे हो ये और भी ज्यादा दुखी हुई है जो दुखी है उसको धैर्य देने के बाद में फिर थोड़ा सा धैर्य देने के बाद में फिर उसको सुख कराया जाता है अंतथा उसका दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए आपके विरोध की संभावना से हो रही है। इसको यदि आप पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करेंगे तो इसका दुख घटेगा नहीं बल्कि दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए इसे परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए अब विरह से युक्ति ही रहने दो अब इसे पुनः मिलन प्राप्त बरकरार आओ मिलन का सौभाग्य श्रज्ञया तो जो कि विरह से व्यापक हो रही है दू ने आ रही है यह दुखी हो रही है ऐसी संज्ञा से अब क्या मोह रख रहे हो इस से भो ये सखी सखी कहने कौन है? है, बोले कोई कोई गोतासरी की नाक वाली है कोई कंठी है कोई शोभन कंठ वाली है, है? शुक्र सखी है कोई मयूर है कोई भ्रमर है अलगा जिनके महु शरी के जिनके नेत्र भौरे शरीर के जिनके नेत्र कमल सनी के होकर के विराजमान खजन शनि के होकर के विराजमान जिनके पक्षों को के होकर के के समान होकर के विराजमान ऐसे शिव लाल की ये जो सखी है फिर ही खगौ फिर ही पक्षी आज मानो शिवियालाल को संबोधित कर सखियों का नाम न लेकर के पक्षियों का नाम लेकर के पक्षियों का नाम लिया गया और उनके द्वारा आगे संघीन करा दिया गया इस समय आप किसी तरह से तनिक तनिक सी सी आ जाएगी परस्पर आश्लेष को भी प्राप्त कर लोगे ऐसी निद्रावा इस नींद से भी क्या लाभ इस से से क्या क्या लाभ लाभ इस नींद क्योंकि अब आपके जाने का समय हो ही गया है गोष्ठ तो में पारने का समय ही हो गया है कुशस्त्रो हंत शक्कर सरकार प्रातः काल में शैया को में समर्थ नहीं हुए तो के पक्षियों पक्षियों ने ने ने सखियों सखियों उनको आभ्या तो आवाज करते हुए अर्थात मधुर ने बोलते हुए इन युवा सरकार को कर दिया अर्थात मिलन नहीं होने इन ने मिलन नहीं होने दिया अच्छा सखियों की एक विशेषता है और सखी ही मिलन से शुभन को व्यक्त भी करा होली के खेल में होली के में आकर के शुक्रिया हो होरे, बारहवीं बेरन, उस समय सखी कह रही है नहीं नहीं थक जाओगे इस समय अब शहन और विदास से सखियां श्री युवा सरकार को विरज कर लेती है जब थोड़ी सी देर नील एक नील ले लेते हैं तो सखिया ही पुनः सरकार को जगाती हैं और कहती हैं, दूर सब है खेलो आपता दूर हो गई है अब तुम्हारा चलो होली खेलो तो होली से होली के खेल से सखी ही युगल को कभी रोती है कोई नहीं, नहीं। तबियत खराब हो जाएगी इतना बहुत देर से पानी में भीगे हुए हो तब इस हो खराब जाएगी अब चलो बंद करो ये खेल सरकार की हिम्मत नहीं कि सखी के आदेश को सखी अधीन होकर के बेरा हो और जब कुछ देर विश्राम करने तब वे ही सखी कर रहे हैं कि दूर भई स विश्राम कर लिया शीथलता दूर हो गई आप पुण्य खेलो आप दोबारा खेलो तो विलास में ये ये भी दोनों सखियों का कार्य है। तो पर सखी पक्षियों के बहाने या पक्षियों का रूप धारण करके अमित प्रकार से अमित सेवा अमित रूप में ये करती है अमित रूप धारण करके अमित सेवा अमित प्रकार से ये सखी करती हुई जब हंत में में प्रियालाल दोनों एक दूसरे को करने समर्थ नहीं परन्तु तो खकाश कल तो पक्षियों ने तल तो मानी सरकार को तदपि फिर भी आवाज करते हुए इन बचनों के द्वारा इन इन सरकार को से ये वचन कहकर के एक सवाल है कि वे सरकार को रस्ने और निवृत्त दोनों तो ही कराती है और यहाँ पर जितना भी खेल है वह सब सखियों का हमेशा ध्यान ये रसजनों की बोली है गुरजनों का ये अब आदेश रहा शिक्षा रही है उनकी कि श्री गुरुज का जितना भी विलास है वह युगल का है ही नहीं सारा विलास युगल का तो है ही नहीं जितना भी विलास है वह सब सखियों का विलास सखी जैसे चाहेंगी वैसे युगल को प्रमुख कराएगी युगल अपनी इच्छा से कभी भी कोई विलास नहीं करते हैं। जो भी विलास है वह सारा विलास सखियों का विलास है अतः हो इन सखियों की बलिहारी इन सखियों की हम बलिहारी जाते हैं यही इन युगल को मिलाती हैं, यही युगल को विरत कराती है सक, के अपने हृदय में कोई भी विलास नहीं है विलास की पहली जो लहर पहले ही बता चुके हैं पर तो प्रथम लहर आएगी हमेशा सखी के हृदय में दूसरी लहर आएगी सखी श्याम सुंदर की शोभा का श्री से बनी करें, तो दूसरी लहर आएगी नायका तीसरी लहर आएगी श्याम सुंदर में श्याम सुंदर में, में चंचलता उत्पन्न होगी और फिर चौथी लहर आएगी उनके विलास का दर्शन करके सखी के लिए तो सखी के लिए ही ये विलास है तब नहीं विलास विलास का का है ही नहीं। सारा का है ही ही सारा सखी तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये खग पर कह रहे है कि बेरा बिखर आपको क्षेत्र दुख ले के आके ये शैया को तो समझ रही है कि मेरा मेरी सेवा बहुत लंबी चलने वाली नहीं है से है, है, और मलन हो करके ये है। इस इस समय का दोबारा सेवन करने से क्या हो इसलिए अब शैया का सेवन बनकर मित्र थोड़ी देर के लिए किसी प्रकार हल्की सी नींद में आ गई तो ऐसी दल लब्धा आश्लेषया आलिंगन के कारण से प्राप्त हो गई यह निद्रा ऐसी निद्रा से भी क्या लाभ तो कथमन दल लब्धा श्लेषया निद्रा इस आश्लेष और निद्रा इन दोनों का भी कोई उपयोग नहीं है ये तृतीय विभक्ति जो आई है आई है के आई है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है इस की भी आवश्यकता नहीं है इस की भी इस समय आवश्यकता नहीं है। कोशिश हम जानते हैं कि प्रातः काल के समय आप तो एक दूसरे को त्याग करने में समर्थ तो नहीं है तदपि फिर भी स्वर्णतः इन पक्षियों ने आवाज करते हुए श्री आभ्यातम एक दूसरे से इन श्री प्रियालाल को विप्रयुक्त विदु बना दिया इन बच्चों को कहकर के श्री प्रियालाल इन दोनों को विप्रयुक्त बना दिया है यह उत्तरे का ही यहां पर हो रहा है मामो मानोश आवश्यकता नहीं अगणित कुल निष्ठा मान्य सहिष्ठा कुल निष्ठा अपने कुल की निष्ठा उसको भी समय अगणित तो नहीं गिन रहे हो कुल के सम्मान कुल की मर्यादा उनका भी तुम करना नहीं कर रहे क्योंकि प्रेम में इतने सामाजिक व्यवस्था की जो एक मर्यादा मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार अब तो उठ करके यशोदा मैया के पास में होना चाहिए मैया आने वाली होगी जब यहां रहोगे तो अमृत कुल निष्ठा जो कुल की निष्ठा है परिवार की जो मर्यादा है उस पर मर्यादा का भी कि भी गणना नहीं करोगे अगणित तो उसकी भी अवेदना करोगे तो, तो निष्ठा कुल की निष्ठा को कि क्योंकि परिवार का जो एक अवेदना है उस परिवार के शिष्टाचार का उल्लंघन करके मां के संहिष्ठा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं हम के निकुंज में अब अवसोर मतसोर मां ने ने सही ने ने ने पर हर सुरत, आज सुरत को नष्ट करने वाले त्याग करो नींद आ जाती है तो युव का मिलन नहीं होता है नींद के कारण तो ये नींद तो स्वर का नाश करने वाली है किस नींद को क्यों धारण कर रहे हो अर्थात होने प्रीति और भी ज़्यादा इसलिए स्वापनी इस बीध का नाश करने वाली त्याग कर दो तो, त्याग कर दो तो? ये नींद बहुत बुरी चीज है यह मिलन बाघर डालती है ऐसी नींद को ऐसी आ, जो मित्रा जो मिलन को दूर करने वाली है उसको दूर करो और जागरण धारण करके विराजमान होगे तो तुम एक दूसरे का स्मरण करते विराजमान ये रस की रीति बड़ी अद्भुत यहां मिलन हो जाता है विराह दिना, और हो जाता है मिलन रसकी ये प्रेम पत्र की एक ऐसी अद्भुत रीति है कि मिलन होने पर प्रियालाल दोनों मिल जाएंगे तो दर्शन नहीं हुआ जब दर्शन है उस तो समय स्पर्श नहीं है और जब प्रसन्न है तो समय दर्शन नहीं और इस प्रकार विरह मिलन की संधि में श्यामाशान विलास तो जहां है, परस, परस है परस नहीं जहां परस है वहां दर्श नहीं अतः दर्श परस इनकी संधि में श्री शाम सदा सदा विलास करते हैं तो इसी का संकेत करते कह रहे हैं कि ये नींद ऐसी है जो कि मिलन को नष्ट कर देने वाली है तो परिहत श्रोत स्वाप स्वर को नष्ट करने वाले स्वाद का तैयार करो उद्च्र शीघ्र चलनी से और नुगुंज मंदिर से आप पाहर निकल जाओ नुगुंज भंग करने के लिए यहाँ पर ये सखीगण जैसे पक्षीगण अनुमोदन कर रहे हैं। समे सोषावशेषा समजनी में देखो लो देख लो सम हो गया है सविशेषण माने पूर्व विशेष रूप से सविशेष माने स्पष्ट रूप से दोषावशेषा दोषा दोषा माने रात्रि उसका अवशेष पूर्ण हो गया है अर्थात रात्रि पूर्ण हो चुकी है दोषा कहते हैं रात्रि रात्रि का अवशेष माने प्रातः काल सविशेष माने पूरी तरह से होने लगा है काल आने लगा है कथ समाधान बंधुवर्ग से बाधा इसलिए आप बंधुवर्ग से बाधा बंधुवर्ग की जो आप बाधा है उसको कथ समाधान जिसका अभी तक समाधान हो रहा है ऐसी बंधुवर्ग की बाधा को अब समाधान रहित कर अर्थात उनकी हृदय में चिंता हो जाएगी कहाँ गई? लालन कहा गई? श्री राधिका कहा गई जो उनके हृदय में बाधा उत्पन्न हो जाएगी अभी तक तो कत समाधान। उनकी जो शंकाएं है वो शंकाएं समाधान को तो प्राप्त है ठीक है शयन कर रहे हैं उठेंगे उठेंगे उठ जाएंगे उठ कोई बात उठ ये तो उठते होंगे उठ जाएंगे तो अभी तक तो उनका समाधान है जब तुमने और दूर लगाई तो फिर वे समाधान कर सकते में समर्थ तो नहीं होंगे इसलिए जल्दी से अब आपको उठ जाना चाहिए तो मन मकरों मत करो कत् कर समाधान माने समाधान जिसका नष्ट हो जाए ऐसी वर्ग वर्ग बाधा की को समाधान रहित करो मन करो अर्थात उनके हृदय में जल्दी से समाधान बना रह दे और उनके पास में आप पहुंच जाओ इस वे किसी भी तरह से इस आ, आपका दर्शन करके उसका समाधान करते हुए कि नींद में सो रहे होंगे उठ जाएंगे पहले बाद में जगे जग जाएंगे सो रहे होंगे तो अभी तक तो उनको समाधान प्राप्त है इस बात का सॉल्यूशन प्राप्त है परंतु तो फिर उनको कहीं समाधान ही प्राप्त नहीं हो सॉल्यूशन ही प्राप्त नहीं हो ऐसा उनको ऐसी चिंता में उनको मत डालो जिसे वे कंसोल नहीं कर सके उनको तो जो चिंता है उस चिंता पर चिंता का समाधान वे नहीं कर सके ऐसा कभी महत्वपूर्ण तो अगर अग्रित्ठान माध उनके सहिष्ठा उनकी मर्यादा परिवार के शिष्टाचार को गिन करके अब निकुंज मंदिर में करना उचित नहीं है पर हर स्वापम मिलन को को करने वाले स्वाप अब त्याग कर दो उद्च शीघ्रम जल्दी से चर्चा सब जन सविशेष पश्चिम तो देखो तोषा मे रात्रि सविशेष माने पूरी तरह से समाप्त हो गई है सभी और प्रभाव काल पूरी तरह से उत्पन्न होने को है इसलिए समाधान बंधुवर्ग जो अभी तक मन में समाधान करके बैठे हैं इंगी के कारण देर से उठे होते समाधान को अब तो अन्य मधुट मत दो बंद वर्ग से बाधा बंद वर्ग को अन्यथा पीड़ा की प्राप्ति होगी उस पीड़ा का भी अभी तक समाधान किए हुए हैं उस समाधान को अब खंडित मत होने ऐसे बड़े चतुराई के दावते किसी को कहते हैं बकरो की सीधा सीधा ये कहकर के, के बंधु बाध कर उनको चिंता हो जाएगी जो के एक कवि की भाषा में कहा जा रहा है इन पक्षियों के द्वारा सुकवि की भाषा में में ने अपनी शंकाओं का जो समाधान समाधान किया हुआ है, उस में कहीं बाधा उत्पन्न न हो उस समाधान को बना रहे है। इस तरह से वैचंद्र भंगीर भाई एक चमत्कार पूर्वक माने कोई वाच्य आ जाए जिसमें कोई चमत्कार हो उसका नाम है तो जहां ऐसे वाक्य का प्रयोग हो जो कि अद्भुत चमत्कार को बंद करे उसको हम भरपूर सामान्यतः पूछना और यहां भाई तेरी इतना बुरा लगे कोई पूछे कि किस वंश को आपने आमंत्रित किया ये कितनी सुंदर बात हो गया से हो एक है एक है किस देश के निवासी आपके बेरोध से ब्यापुर हो गए बात वही है एक पूछना है कि कहा जाओगे किस देश के निवासी आपके स्वागत के लिए उत्सुक है कौन सी भूमि आपके चरणों के स्पर्श के लिए उत्सुक है तो यह कभी की बोली होती तो परमार से आ रहे हो बाबा जी बने हो पहले किस परमार से आ रहे हो बात यही पूछा जाए पूर्व आश्रम में आपने किस वंश को अलंकृत किया ये पूछते तो जो कवि की जो बोली है वो तो कवि की बोली कुछ से युक्त तो होती है है और ये ही एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने बंधुओं को जो व्याकुलता हो रही है उसका अभी तक समाधान हो रहा है उस समाधान को फिर से आप विचलित मत करो समाधान को बता रहे अजन दिगेंदान देव सान्द्री भगवत अरुणी चक्राती मिलते पीएम अजय दिल्ली दृश्यताम देव सांगरी भगवत अरुणिम भार हे देवी श्री आधार कह रही है कि हे देवी दिग्ध ये इंद्र की जो दिशा है इंद्र की दिशा में पूर्व दिशा पूर्व दिशा को इंद्र की दिशा में मिल जाएगा तो याद इंद्र दिशा दृश्य काम देखो देखो कि सांद्री भव अरुण धारा यह लाल मां के रंग मा से भवत की मानिए कहवी लाल मां से युक्त होकर के यह विराजमान हो रही है विश्व का इस इंद्र की दिशा को देखो इस पूर्व दिशा को देखो कैसी ये लाल हो कि चली जा रही है सांद्र लाल घनी लाल ये हो ट्पली चली जा पद आप ज्ञान का मानो यह आपके चरणों का लाल का अनुसरण कर रही है तो आप देवी पूर्ण दिशा सांद्री घनी लाल होती हुई अजनी लाल रंग की धारा को प्रकट कर रही है दृश्यता इस पूर्व दिशा की ओर देखे जहां पराचान कार आपके चरण कमल का अनुसरण कर रही है ये महुच बराकी सत्वरा चक्रवाती और ये चक्रवाती चक्रवी बेचारी सत्वरा अब चलने कर रही है तो बराकी चक्रवाती ये बेचारी चक्रवाती आय त्वरा से युक्त तो रफंग होकर के से हैं कहते केकवा चकनी रात्रि में बिछुड़ गए थे दिन में दोनों तो अब मिलने लगे प्रातः काल जैसे ही आया वैसे ही चकवी ने चकवा को प्राप्त कर लिया है तो बराकी चक्रवाकी आज यह बेचारी चक्रवाती से पर मिलते चक्रवात से मिल रही है विच्छेद होंगे क्योंकि अब विच्छेद का हो रहा है है इनके की परोभा कामोक लोभा परम अपन मिलत काम स्वयं व्यपुक्त चरम शिखर सुंदर प्राप्त विगत चंद्रमा आपके मुखी शोभा को प्राप्त करने के लिए अति लोभा अत्यंत लोभ के कारण तुम्हारे मुखी शोभा को हाधगा के की मैं बराबरी कर लू परंतु तो अब कलित कामना इसकी कामना पूरी नहीं हुई स्वयं भाव व्यक्त काम जब इसकी कामना पूरी नहीं हुई तो ये चंद्रमा मान लो आत्मघात करने के लिए आत्महत्या करने के लिए अब पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है वहां से कूदना चाहता है समुद्र तो अभी मैंने शायद आपके मुख्य शोभा को ही प्राप्त करने की इच्छा तो से अति लोभा अत्यंत लोभ से यह चंद्रमा उत्सुक हुआ था कि मैं श्री राधिका की मुख्य शोभा को प्राप्त कर लू अपरकलित काम इसकी कामना जब पूरी नहीं हुई तो स्वयं स्वर्ण काम अपने शरीर को त्याग करने के लिए शिखर ऊंचे श्र, पहाड़ की चोटी पर अस्ताचल की चोटी के ऊपर उठ गया है और प्राप्त उस चोटी को प्राप्त करके अश्वै तुम्ह उसको देख करके देखो देखो पर देखो देखो तुम नी को प्राप्त करके शस्त्रा या शस्त्र कलंक चंद्रमा देखिए बता दिया कि तुम्हारा मुख्य निष्कल है यह चंद्रमा है से होता है अतः अपने शरीर को त्याग करना चाहता है क्योंकि जन्म सिंधु बंधु विश्व दिन मलिन सकलंक समता पारि चंद्रपा ये चंद्रमा के साह है खारे समुद्र से इसका जन्म हुआ सिंधु से जन्म हुआ बंधु विश्व इसका भाई भी कौन है चंद्रमा के दोष दिखा रहे है। कि चंद्रमा का जन्म हुआ है समुद्र से जन्म सिंधु फिर इसका भाई कौन है बंधु विश विश्व भाई है फिर तीसरा दोष क्या है इसमें दिन में मेला हो जाता है चौथा दोष क्या है कि मृत का चिन्ह है काला धंता है तो चार चार दोष है चंद्रमा में इसलिए श्री राजविंद्र सरकार कह रहे हैं श्री किशोर की रूप का दर्शन करते हुए से दर्शन करके अः पुष्पवाठ का प्रसंग में श्री सरकार कह रहे हैं कि श्री समता पाप चंद्र मुख्य चंद्र ये बेचारा चंद्रमा या सीता जी के श्रीमुख की समता को कैसे प्राप्त कर सकता है यहाँ पर वो भाव कह रहे हैं कि मन आप मन शायद तब मुख शोभान आपको आप तो मुक्ति शोभा को ये करना चाह रहा था, पर तो करना तो चाह रहा था। अयोग्यों पर तो के करने कामन। इसकी कामना पूरी हुई नहीं, अतः निराश होकर स्वयं अपने शरीर का त्याग करना चाहता है चरम शिखर शिखर प्राप्त हो और ये चरम शिखर बने अस्ताचर के शिखर चोटी को प्राप्त करके चोटी की कैसी है तुम्हें अत्यंत ऊंची जो अस्ताचर की चोटी है उसको प्राप्त करके अश्चि देखो देखो विजय के Shortland या चंद्रमा अस्त को प्राप्त हो रहा है विनाश को प्राप्त हो रहा है बताओ कौन की सामर्थ्य है कि इस चंद्रमा को अब रोक सके क्योंकि ये तो वाला है वहां पर तो कौन पहुंचे इसका आप कर करके कौन रोक सकेगा इतनी ऊंचे पहुंच गया है जब तक को कोई जाएगा तब तक करके समाप्त हो जाएगा इसलिए है, इसलिए है अब आप शयन मत करो ये जय का हरीलाल करो